नारायण नारायण आज का विषय है थोड़ा पढ़ें किंतु उसका मनन और आचरण करें माया यानी क्या जो परमात्मा के बिना होती है वह माया जो दिखाई देता है और नष्ट होता है वह सब माया है हम जब तक नाम स्मरण करते हैं तब तक समझें कि हम माया के बाहर हैं और जब नाम का विस्मरण हो जाए तब समझें माया के अधीन हैं सब सबकृति करने में है कहने और सुनने में नहीं है निर्गुण का कितना भी वर्णन किया जाए निर्गुण रूप समझ में नहीं आएगा इसलिए सगुण रूप ही हम देखें और उसी का पूजन करें मैं निर्गुण की उपासना करता हूँ ऐसा जो कहता है वस्तुतः उसे निर्गुण क्या स्थिति है यह समझ में नहीं आया क्योंकि उस स्थिति में रहने वाला कोई होता ही नहीं एक आदमी ने मुझसे पूछा मैं सब वेदांत ग्रंथ पढ़ चुका हूँ तब मैंने उससे पूछा तो फिर तुम्हें संतोष प्राप्त हुआ ही होगा तिस पर वह बोला केवल वही प्राप्त नहीं हुआ फिर इतना सब पढ़कर क्या उपयोग हमें उस वेदांत को लेकर क्या करना है तब तो हम भोली भाली भक्ति ही करें भगवान की अनन्य शरण जाकर उसका नाम स्मरण करते रहे तो सब कुछ होता है जो भोजन करने बैठता है वह मेरा पेट भर जाए ऐसा क्या शब्दों से कहता है किंतु भोजन हुआ कि पेट अपने आप भर जाता है हम ग्रंथों में जो पढ़ते हैं उसके अनुसार यदि आचरण नहीं किया तो पढ़ने का क्या उपयोग इसलिए हम अधिक वाचन के फेर में ज़्यादा ना उलझें क्योंकि उसके कारण वास्तव साधन अलग पड़ जाता है और अधिक वाचन का ही अभिमान निर्माण होता है अतः थोड़ा पढ़ें और उसका अधिक चिंतन करें किंतु मेरे ही करने से सब होगा ऐसा ना समझें शरीर के किसी भी छोटे से हिस्से में भी चोट लग जाती है तो सारे शरीर में वेतना होती है उसी प्रकार दिन की एक घड़ी भी यदि भगवान के स्मरण में व्यतीत करें तो पूरा दिन उसमें बीत जाता है क्योंकि दिनों के ही महीने महीनों के ही वर्ष और वर्षों की ही हमारी आयु बनी होती है इसलिए इस दृष्टि से हमारा सारा जीवन भगवान के नाम स्मरण में बीतेगा गृहस्थी के प्रति रुचि ना हो लेकिन गृहस्थी के कारण जो कर्तव्य होते हैं उनके प्रति रुचि अवश्य हो गृहस्थी के कर्तव्य करना पवित्र कर्तव्य है यह सच है लेकिन उसमें उलझना नहीं चाहिए इसलिए हम मन से भगवान के होकर रहें यदि हम अंतकरण से भगवान का नाम स्मरण करें तो वह हमें सुख संतोष में ही रखेगा गृहस्थी में सुखी होने का अर्थ है भगवान को समर्पित होना भगवान की माने उसे जो अच्छा लगे वही करें यही परमार्थ का सार है नारायण नारायण